सफर आज सनी के साथ आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू जो भी है बस यही पैर रोज आप सुनेंगे कुछ खास कहने जाने

पी अक्षर वाले कुछ ख़ास गाने आपके लिए लेकर आए हैं जी हाँ कहते हैं तेरा प्यार ही मेरी जान है शायद इस हकीकत से तू अनजान है मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ क्योंकि तेरा प्यार ही मेरी पहचान है <laughs> तो आइए आज के इस शो में हम लोग पी अक्षर वाले कुछ खूबसूरत गीत सुनेंगे और साथ ही साथ कुछ नदाकत बड़े शायरी भी आपको सुनाने वाले हैं कहते हैं जब कोई नहीं था

तो बहुत अनमोलते हम नए लोग मिल गए तो हमारी कोई अवकात नहीं रही <laughs> जी हाँ साथियों अक्सर कभी कभी ऐसा होता है जब कोई नहीं है तो ऐसा लगता है कि हम ही उनकी दुनिया है जब कुछ लोग आ जाते हैं तो फिर लगता है कि हमारी कोई दुनिया ही नहीं <laughs>

आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 जीरो आइए ख्वाबों के सफर में आज के इस शो में पहला गाना एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपको सुनाने वाला हूं मैं साहिद लुद्दानवी साहब का लिखा लता मंगेशकर और रफी साहब का गाया हुआ रोशन साहब का संगीत से सजा फिल्म ताज महल जी हां 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी

और बहुत चली भी थी ये फिल्म ताजमहल नाम बहुत ही पॉपुलर रहा और वैसे भी लोग ताजमहल देखने जाते हैं तो फिल्म भी उन्होंने देख ही ली <laughs> तो भाई इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो पी अक्षर वाला है कई बार हम लोग जो है इतने भाव विभोर हो जाते हैं समर्पण हो जाते हैं तो हम अपने आप को निछावर कर देते हैं तो ऐसे भाव होने पर साहिर लुदयानवी साहब ने एक गीत लिखा था वो गीत है ये

छू लेन दुको कोई इनायत होगी इनायत होगी वरना हमको नहीं किनको शिकायत होगी शिकायत होगी <laughs>

जी हाँ साथियों इस गाने को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा बहुत ही प्यारा सा मैसेज है और किस तरह से समर्पण भाव आ जाता है प्यार में वो इसमें बताया गया है चलिए मैं आप सीधे आपको ले चलता हूँ इस गाने की तरफ आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम खुश रहो खुशिया बाटो

करता वफा करने वालों को यहाँ मेरी मानो बेवफा हो जाओ जमाना याद रखेगा यहाँ <laughs> कई बार हम लोग जो है वफ़ा कर करके थक जाते हैं तो मन निराश हो जाता है और जब मन निराश हो जाता है तो ऐसे ही कुछ भाव मन में उत्पन्न हो जाते हैं लेकिन हमें हाँ हमेशा ही सकारात्मक भाव लेके चलना चाहिए क्योंकि नकारात्मक जो चीज़ें हैं

वो कुछ पल की खुशी देती है अगर आपको शाश्वत और निरंतर खुशी चाहिए तो आपको वफ़ादारी बरकरार रखना होगा चाहे उसके लिए आप अपने अपने ख़ास को भी कुर्बान कर दो तो चलिए आगे बढ़ते हैं बोलना आसान है करना बहुत मुश्किल है जी हाँ मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी कुछ लोग करें हैं कुछ लोगों ने इस तरह का काम किया है जिसकी वजह से वो इतिहास में अपने नाम को शुमार करते हैं

तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ और ये गीत है साहिल दानवी साहब का लिखा ही मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याण पुरी का गाया हुआ ख़याम साहब का संगीत से सजा सगुन इस एल्बम का जो 1964 में रिलीज हुई थी इस फिल्म का एक गाना है जैसे कि ये

पर्वतों के पेड़ों पल शाम का बसेरा है पर्वतों के पेड़ों पल शाम का बसेरा है सुरमई जाला है चंपैं

जहाँ जहाँ पर पर्वत हो पेड़ हो और वहाँ अगर शाम का बसेरा हो तो कितना अच्छा होगा तो ये शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है कभी कभी आपका मन भी ऐसे ही जहाँ में बसने का दिल करता है क्योंकि कुदरत पेड़ पौधे ये सब कुछ हमें हमेशा ही आकर्षित करते रहे हैं इनकी आगोश में रहना इनके संग रहना हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कुदरत के बिना जीवन संभव नहीं है कुदरत है तो जीवन है

तो ये ऐसे ही भाव भरा ये गीत जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा सुना है उस पूरे गीत को सुनते हैं और बहुत ही अच्छा सूदिंग अनुभव करते हैं आप सुना है रेडियो पुनरी आवाज़ वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ खुश रहो खुशियां बांटो

पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है सुरमैय जाला है चंपई

In my heart.

किसी नजारे की दिल को आरज़ू क्यों हो अब किस नजारे की दिल को आरज़ू क्यों हो जब से पालिया तुमको सब जहान मेरा है जब से

रेडियो खुश रहो चलिए आशा करता हूँ आपको ये गाना बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो और आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा ऐसी शुभकामना करते हैं ऐसा कहते हैं कि काश तुम ये समझ पाते कि इस कमबख्त काश से रोज कितना लड़ता हूँ मैं <laughs> जी हाँ साथियों कभी कभी हम कुछ कहना चाहते हैं

और नहीं कह पाते हैं मन कह उठता है ख़ास तुम कह पाते हैं। और ये बात अंदर ही रह जाती है तो लड़ाई बहुत होती है तो आशा करता हूँ आपने कभी ना कभी ऐसे फीलिंग्स से आप भी गुजरे होंगे फ़ासलों से अगर जीना सीख सकते हो तुम फासलों से अगर जीना सीख सकते हो तुम तो तुम्हें इजाज़त है हमसे दूरियां करने की <laughs>

आप सुने हैं रेडियो पुनी आवाज़ 107.8 एफएम पर जी हाँ ख़्वाबों का सफ़र और मैं हूँ आपका हम सफ़र सनी <laughs> बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना अभी अभी जी हाँ मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ में आइए अब एक और ख़ूबसूरत गीत की तरफ मैं ले चलता हूँ और इसे भी हसरत जयपुरी साहब ने ही लिखा है ये गाना जो है आशा भोसले ने गाया है बड़ा ही एक

क्या कहते हैं सस्पेंस क्रिएट करता है इस गाने में वर सस्पेंस का भाव है कहीं ना कहीं कुछ रहस्य है जिसे रहस्य ही रहने दो ऐसे भाव इस गाने में है और आशा भोसले जी ने बड़े खूबसूरत ढंग से इस गीत को गाया है शंकर जयकिशन का मस्ती भरा संगीत है शिखर इस एल्बम का 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और उस समय ये गाने को बहुत लोगों ने

पसंद किया था आज भी ये गाना जब भी आप सुनेंगे तो उतना ही आपको पसंद आएगा उतना ही खुशी आपको देगा तो आइए इस गाने का भाव मैंने जैसे आपको बताया ये गाना का जो पहली लाइन है वो आपको जो है अपने आप में पूरी कहानी बता देता है जैसे कि ये

जी हाँ पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ अगर उठ गया तो फिर रहस्य भी सामने आ जाएगा तो आइए ऐसे ही कुछ भाव बड़ा आशा भोसले की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए आप सुने हैं रेडियो पोनेरी आवाज़ खुश रहो खुशियाँ बाटो

खूबसूरत गाना आपने सुना और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लगा हो कहते हैं हमें हिंदी शायरी का शौक कहाँ हम तो लिखते हैं फक्त अंदाज तेरे <laughs> तेरे इश्क में दीवाना हूँ तू है समा मैं तेरा परवाना हूँ

आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज़ वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ पर काबो का सफ़र आइए आगे बढ़ते हैं काबो के सफ़र में और बहुत ही सूदिंग गाना आपने सुना और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस तरह के गाने जब हम लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आ, मन जो है बहुत ही खुशी से भर जाता है तो आगे बढ़ते हैं अभी आपने जो गाना सुना था वो शिकर एस एल्बम से सुना था

इस फिल्म में जो कलाकार थे वो धर्मेंद्र आशा पारेख संजय कुमार हेलन और जॉनी वॉकर ने काम किया था और यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है गलती से एक लड़की का लड़की पर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने मर्डर किया है तो ये मर्डर मिस्ट्री वाला फिल्म है जिसमें बाद में हीरो जो है उस लड़की को सही खूनी का पता लगाने में मदद करता है तो इस तरह का ये कहानी है

आत्मा राम जी ने इसे डायरेक्ट किया था और आत्मा राम जी ने ही इसे प्रोड्यूस किया था तो होल एंड सोल वो खुद ही इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे जैसे कि मैंने कहा कि एक्टर्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया अब आइए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ ये गाना भी आपको बहुत ही सुख देगा यानी सुकून देता है

और ये गाना अपने आप में बहुत ही कमाल का है और एक कमाल वाली फिल्म भी आई थी जब जब फूल किले <laughs> जी हाँ नाम सुनकर भी बड़ा अच्छा लगता है जब जब फूल किले और ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है शशि कपूर नंदा कमल कपूर प्रयागराज इन पर पिक्चराइज़ किया गया था और उस समय ये फ़िल्म जो है बहुत ही हिट रही और इसके गाने भी सभी पॉपुलर रहे

और इसमें एक अमीर लड़की जो है एक राजा नाम के गरीब लड़के से नाविक है उसके प्यार में फिर ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है लेकिन जब लड़की के पिता को ये बात मालूम पड़ता है तो वो इसके अगेंस्ट में काफ़ी कुछ जो है रुकावटें उनके अंदर पैदा करने की शुरू कर देता है लेकिन फिर भी फ़िल्म में ऐपी हैंडिंग बताया गया है सूरज प्रकाश जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और

इस फिल्म के जो कलाकार हैं वो मैंने बताया शशि कपूर नंदा कमल कपूर इसके मुख्य हीरो रहे तो इस फिल्म का ये गाना जो है जैसे कि ये परदेशियों से निया मिलाना परदेसियों पर को है एक दिन जाना

से ना मिलाना, पर से ना मिलाना। <laughs> हाँ पर देसियों सेना अखिया मिलाना ये बहुत ही खूबसूरत गाना है सैड है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम सभी को आकर्षित करता है पकड़ के रखता है मुझे लगता है कि आप जैसे गाने सुनेंगे गुनगुनाना जरूर शुरू कर देंगे

<laughs> तो ये जो गाना है इसे आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और आनंद बख्शी का ये गाना जो है बहुत पॉपुलर रहा जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था कल्याण जी, जी आनंद जी का कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध ये गाना है तो आइए अब मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए सीधे आपको गाने की तरफ ले चलता हूँ आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो खुश रहो खुशियाँ बाटो

परदेसियों से न अखियाँ मिलाना परदेसियों से न अखियाँ मिलाना परदेसियों को है

एक दिन जाना परसिया से न अखिया मिला परसिया सेना अखिया मिलाना

आपने ये नहीं होते प्यार से आपने ये नहीं होते ये पत्थर है ये नहीं रोते ये पत्थर है ये नहीं रोते इनके लिए

है परदेसियाँ से न्खियाँ मिलाना परदेसियाँ से न्खियाँ मिलाना

सारे ये कागज के फूल हैं सारे इन फूलों के नाग लगाना परदेसियों से नखियाँ मिलाना परदेसियों से नियाँ मिलाना

सी से प्यार किया था एक परदेसी से प्यार किया था रो रो के कहता है दिल ये दीवाना से सेना अखियां मिलाना परदेसियों से सेना

अखियां मिलाना परदेसिया को है एक दिन जाना परदसिया सेना अखिया मिला पर देसिया सेना अखिया मिला

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज खुश रहो, खुश बाटो। आप 107.8 पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सना से ना किया मिलाना अजय कहते हैं वो शायर होते हैं जो शायरी लिखते हैं हम तो बदनाम से लोग है सिर्फ दर्द लिखते हैं बहुत अजीब होता है कम वक्त

खेल कोई एक भी थक जाए तो दोनों हार जाते हैं आप सुनाए हैं रेडियो आवाज जीरो का सफर और मैं हूं आपका हम सफर सनी तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ जो पी अक्षर से शुरू होता है जी हाँ जैसे कि हमने एक अभी गाना सुना उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा फिल्म आई थी जिसका नाम था पत्थर के सनम

ये फ़िल्म जो है बहुत ही हिट रही उस समय और इस फिल्म के जो एक्टर्स थे महमूद प्रान मुमताज वद्यामन और मनोज कुमार मनोज कुमार और वैदा रहमन पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म इसमें एक और हीरोइन है मुमताज मुताज और वैदा रहमन दोनों ही मनोज कुमार के प्यार में पागल होते हैं लेकिन कहानी फिर बाद में जो है

प्यार तो किसी एक से होता है यही छिद्द करना होता है डायरेक्टर को तो फिल्म में इस तरह की फिर आखिरी में प्यार एक से होता है वही बात राजा नवाटे साहब ने इस फिल्म में बताया है तो आइए राजा नवाटे का ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही उस समय और बहुत लोगों ने इसे देखा भी सुना भी और इसके गाने जो हैं बहुत ही खूबसूरत है और इसका टाइटल सॉन्ग जो हैं वो बहुत खूबसूरत है जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ जी हाँ जैसे कि ये

सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी

ये ये क्या समझा, ये क्या समझा जाना पत्थर के सनम <laughs> पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना

<laughs> जी हाँ ये गाना मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में इसे गाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत ही अच्छा संगीत भी है इसमें तो आइए इस फिल्म का ये गीत मैं अभी आपको सुना रहा हूँ आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ खुश रहो खुशियाँ बाटो

सज किए हमने तेरे रुखसारों पे हम साना हो कोई दीवाना पत्थर के सन तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर

ये बढ़ जाएंगी तनिया जब रातों की रास्ता हमें रास्ता हमें दिखलाएगी क्षमे बपा उन हाथों की ठोकर लगी तब पहचाना पत्थर के तना

का उदा जाना पत्थर

आप सुंदर रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आइए एक और फिल्म की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे लाल जी हाँ 1966 में ये फिल्म रिलीज हुई थी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी एक माँ और बेटे की कहानी है और इसमें कलाकार हैं देव कुमार इंद्रानी मुखर्जी और माला सिन्हा इन पर यह पिक्चराइज किया गया था सत्यन बोस का फिल्म है

और इस फिल्म को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस फिल्म का एक गाना जो है वो बहुत ही खूबसूरत है जो पी अक्षर से शुरू होता है जैसे कि ये पायल की

जी हाँ ये खूबसूरत गाना अभी आपको मैं सुनाने वाला हूँ और ये जो फिल्म है मेरे लाल एक बंगाली फिल्म का रीमेक है बंगाली में इसका नाम था बादशाह और उसी फिल्म को सत्यन बोस ने हिंदी में रीमेक किया और नाम दिया मेरे लाल तो आई इस फिल्म का ये गीत मैं अभी आपको सुना रहा हूँ आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो खुश रहो खुश या

सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम खुश रहो एफ एम नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनी आवाज 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग आखिरी मोड़ पे पहुंच गए हैं कार्यक्रम के और आशा करता हूँ आज के बहुत ही खूबसूरत गाने जो हमने सुनाए वो आपको पसंद आया होगा और जाते जाते कहना चाहूँगा की वो अक्सर मेरे चेहरे को चूम लेती है वो अक्सर मेरे चेहरे को चूम लेती है

जिनके मैं पैर चूने के भी काबिल नहीं जिनके मैं पैर चूने के भी काबिल नहीं तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं जैसे कि एक और गाना मैं आपको जाते जाते सुनाने वाला हूँ हाउस नंबर फोर्टी फोर जी हाँ 1955 में ये फ़िल्म रिलीज हुई थी और इसमें पी अक्षर वाला गाना है जैसे कि ये

जी हां साथी ये बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसमें एक बहुत ही सुंदर मैसेज हमको मिलता है फैली हुई है सपनों की बाहें

साहिर दानवी साहब का लिखा लता मंगेशकर का गाया सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना आपके लिए जाते जाते मैं छोड़े जा रहा हूँ और आशा करता हूँ आप सभी को आज के इस एपिसोड में जो बातें हमने की जो फिल्म के बारे में हमने बताया और ये जो फ़िल्म है हाउस नंबर फोर्टी फोर जो नाइनटीन में रिलीज़ हुई थी देवानंद कल्पना के सिंह कुमकुम पर पिक्चराइज किया गया था

तो ओल्ड फिल्म थी बहुत ही अच्छी थी फिल्म और कहीं ना कहीं एक जो है गैंगस्टर की कहानी इसमें बताई गई थी और उसी पर ये फिल्म बनी थी हाउस नंबर 44 इसके डायरेक्टर थे एम के बर्मन आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में आप सभी खुश रहें मस्त रहें ऐसी शुभकामना के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा खुश रहो खुशियाँ बाटो